श्री विष्णु नाम शंकर शंक्ये रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वोन शुचिश्रवा अमृत शाश्वतस्थाणुवो महात रुद्र बहुशिरा बभ्रु विशुचिश्रवाम शाश्वतस्थणु वरारोह महात संहारे वा संहरयतीद्र दुखम दुख कारणम वा वा रुद्रह कारण व्रव्यतीद्रोदना द्रवण्द्वाद्र इुच्य दुख दुख हेतुम वा तद द्रवयती यभु रुद्र इुच्य तस्मा शिवः परम कारणमी शिवपुराण वचना प्रलय काल में प्रजा का संहार करके उसे रुलाते हैं इसलिए रुद्र हैं अथवा रुद्र यानी वाणी देते हैं इसलिए रुद्र हैं अथवा रू नाम है दुख या उसके कारण का उसे द्रावित करने दूर कर दूर भगाने वाले होने से भगवान रुद्र हैं रोदन रुलाने या द्रावण दूर भगाने के कारण रुद्र कहलाते हैं शिव पुराण का वचन है रू नाम दुख का है क्योंकि वे प्रभु दुख या दुख के हेतु को दूर भगाते हैं इसलिए परम कारण भगवान शिव रुद्र कहलाते हैं बहूनी शिरांसी येति बहुशिरा सहस्रशीर्षापुरुष मंत्रवर्णा पुरुषः इस मंत्रवर्ण के अनुसार बहुत से शिर होने के कारण भगवान बहुशिरा है बिभर्ति लोका नीति बभ्रु लोकों का भरण करते हैं इसलिए बभ्रु हैं विश्व कारणत्वाद् कारण्वाद विश्वयोनि विश्व के कारण होने से विश्व योनि हैं शुचीनी स्रवांश नाम श्रवणीयान्येती शुचित स्रवा भगवान के श्रव शुचि पवित्र हैं अर्थात उनके नाम सुनने योग्य हैं इसलिए वे शुचित श्रवा कहे जाते हैं श्रव का अर्थ कीर्ति भी है भगवान पवित्र कीर्ति वाले हैं इसलिए भी शुचित श्रवा है न विद्यते मृतम मरणम अस्ेति अमृत अजरोम श्रुते है भगवान का अमृत अर्थात मरण नहीं है इसलिए वे अमृत हैं श्रुति कहती है अजर हैं अमर हैं शाश्वतश्चा स्थाणुच्चे शाश्वत स्थाणु शाश्वत अर्थात नित्य भी हैं और स्थाणु अर्थात स्थिर भी हैं इसलिए भगवान शाश्वत स्थाणु है वर आरोको वरारोह वरमाहण यस्मति वरूण पुनरावृत्त संभवात न च पुनरावर्तते इति श्रुते यद्वा निवर्त त धाम भगवत मम्वचना भगवान का आरोह अर्थात गोद वर श्रेष्ठ है इसलिए वे वरारोह अथवा उनमें आरूढ़ होना वर उत्तम है इसलिए वे रो हैं क्योंकि उनमें आरूढ़ वे प्राणियों को फिर संसार में नहीं आना पड़ता श्रुति कहती है वह फिर नहीं लौटता श्री भगवान ने भी कहा है जहां जाकर फिर नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है मत्स्य विषय तपो ज्ञानम अस्ेती महातपा ये ज्ञानमय तपति श्रुते है ऐश्वर्य प्रतापो वा तपो महद्येति वा महातपा भगवान का सृष्टि विषयक तप ज्ञान आदि महान है इसलिए वे महातपा हैं इस विषय में जिसका ज्ञान में तप है ऐसी श्रुति भी है अथवा उनका ऐश्वर्य या प्रताप रूप तप महान है इसलिए वे महातपा है सेसनो जनादन वेदो वेदांगो वेद विद्यंगो वेदंगो वेद विदि सर्व सर्वानु विस्वक्से जनादन वेद सर्वत्र गच्छति वेद विदतीग सर्वत्र कारण रूप से सर्वत्र सर्वत होने के कारण वे सभी जगह जाते हैं इसलिए विन्दति तीवा भवति ती तमेव अनुभाति सर्व सर्वती विंदती वहाँती भानु तमेवतिम श्रुते यदाधिगतजोजग्द भाषेतेखिल इत्यादि स्मृति से सर्वविद चाषो भानुके हो सब कुछ जानते या प्राप्त करते हैं इसलिए सर्वविद है तथा भाषते हैं इसलिए भानु हैं इस विषय में उसके ही भासित होने से ये सब भासित होते हैं यह श्रुति और जो सूर्य के अंतर्गत रहने वाला तेज संपूर्ण संसार को भासित करता है यह स्मृति प्रमाण है इस प्रकार भगवान सर्वित हैं और भानु भी हैं इसलिए सर्वविद भानु हैं विश्वग अव्यय सर्वेत्यर्थे विश्वगंजल पलायते दैत्य सेना ये रणोद्योगमात्रेणेती विश्वक सेना है विश्वक इस अव्यय पद का अर्थ सर्व है भगवान के मात्र से दैत्य सेना सब ओर तितर भीतर हो जाती या भाग जाती है इसलिए वे सेन हैं जनान दुर्जनादयती हिन्नस्ति नरकादीन गमयतीवा जनादन जन पुरुषार्थम अभ्युदयन श्रेयसलक्षण याच्यते जनादन जनों अर्थात दुर्जनों का अर्दन करते अर्थात उन्हें मारते या नरकादी तमोमय लोकों को भेजते हैं इसलिए जनार्दन है अथवा भक्तजन उनसे अभ्युदय निश्रेयस रूप वरम पुरुषार्थ की याचना करते हैं इसलिए जनार्दन है वेद रूपवाद वेद वेदह अतीतवा वेद तेजावाकंपाथमअमज्ञानजम तमह नाशियाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपे नास्वता भगवदचना वेद रूप होने के कारण वेद है अथवा ज्ञान प्राप्त कराते हैं इसलिए वेद है जैसा कि भगवान ने कहा है उन पर कृपा करने के लिए ही मैं आत्म भाव में स्थित हुआ उनका अज्ञान जन अंधकार प्रकाश में ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ यथावदेदम वेदार्थम च वेती वेदवित वेदांत वेद विदेन चाहम भगवत भगवत्तना सर्वे वेदा सर्वेद्याशास्त्रा सर्वे यहाँ सर्व्या विदु कृष्ण ब्राह्मणस्तत्वतो ये तेसाम राजन तेषा राजयता महाभारते वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत अनुभव करते हैं इसलिए वेद वित् हैं भगवान का कथन है मैं वेदांत की रचना करने वाला और वेद जानने वाला भी हूं। महाभारत में कहा है शास्त्रों से ही संपूर्ण वेद समस्त वेद्य पदार्थ सारे यज्ञ और संपूर्ण पूजनीय देव कृष्ण ही हैं हे राजन जो ब्राह्मण कृष्ण को तत्वतः जानते हैं उन्होंने सभी यज्ञ समाप्त कर लिए हैं अव्यंग्य ज्ञानादि भी परिपूर्णो विका विकल व्यंगो व्यक्तिर इत्य व्यंगो व्यक्तिर्न अव्यक्तो यम इति भगवत वचना ज्ञानादि से पूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न होने के कारण भगवान अव्यंग कहलाते हैं अथवा व्यंग यानी व्यक्ति न होने के कारण अव्यंग है भगवान का वचन है यह अव्यक्त है वेदा अंगभूता भूता स वेदांग है वेद जिनके अंग रूप हैं वे भगवान वेदांग है वेदान विचारियती थी वेदवित वेदों को विचारते हैं इसलिए वेदवित्त हैं क्रांतदर्शी कवि ही सर्वाधिक दृष्टा इत्यादि श्रुते हैं कवीर्मनीषी इत्यादि मंत्रवर्णाथ क्रांतदर्शी यानी सबको देखने वाले होने के कारण कवि है श्रुति कहती है इससे भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है तथा कवि है मनीषी है यह मंत्र वर्ण भी है लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष चतुरात्मा चतुर्व्यूहुद्रष्ट चतुर्भुज लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज लोकान्याध्यक्षती लोकाध्यक्षा लोकाना प्राधान्योपद्रष्टा लोकों का निरीक्षण करते हैं इसलिए लोकाध्यक्ष यानी समस्त लोकों को प्रधान रूप से देखने वाले हैं लोकपालादी सुर्यक्ष सुराध्यक्ष लोकपालादी सुर देवताओं के अध्यक्ष हैं इसलिए स्वाध्यक्ष हैं धर्माधर्मो साक्षात्खते अनुरूप फलम दातु तस्मात् धर्माध्यक्ष अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म को साक्षात देखते हैं इसलिए धर्माध्यक्ष है कृतच कार्य रूपेण अप्रतस्य कारण रूपेण नेती कृताकता कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत होने के कारण हैं। सर्गादीसु पृथक पृथक तत्रह आत्मनो मूर्तों चतुरात्मा ब्रह्मा दक्षादयः काल तस्थैवाखिल जूतो हरेरेता जगत सृष्टितव विष्णुम्वादय कालूताज स्थमूतः विष्णोरेताभूत रुद्र कालोनका कामस्ता से चतुर्धा चतुर्धयायिता जनार्दन विभूत इति वैष्णव पुराणे सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए जिनकी चार पृथक विभूतियां आत्मा अर्थात मूर्तियाँ हैं वे भगवान चतुरात्मा हैं विष्णु पुराण में कहा है ब्रह्मा दक्षादि प्रजापति गणा काल तथा संपूर्ण जीव ये भगवान विष्णु की सृष्टि की हेतुभूत चार विभूतियाँ हैं हे द्विज विष्णु मनु आदि काल और सम्पूर्ण भूत ये स्थिति की हेतुभूत श्री विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र काल मृत्यु आदि और समस्त जीव ये श्री जनार्दन की प्रय काल चार विभूतियाँ हैं व्यूहात्म चतुर्धा वयी वासुदेवादिमृति भी सृष्टिया प्रक्रोत इति व्यास वचनात् चतुर्व्यूह जिनका स्वरूप विख्यात है वे श्री जनादन अपने चार व्यूह बनाकर मूर्तियों से सृष्टि आदि करते हैं इस व्यास जी के वचना अनुसार भगवान चतुर्भ्यू हैं दृष्टाश्चत चतुर्द्रष्टा नृसिह विग्रह यद्वा सांग दृष्टिच्य चुरी श्रृंगा ऋग्वेदी श्रुते हैं जिनके चार दाढ़े हैं वे नृसिह रूप भगवान चतुर्द्रष्ट अथवा सदृशता के कारण सिंगों को भी दृष्टा कहते हैं इसलिए उसके चार सिंग हैं इस श्रुति के अनुसार चतुर्द्रष्ट हैं चतवारों भुजा अश्यती चतुर्भुजा चार भुजाएं होने के कारण चतुर्भुज हैं